भागवत कथा दसम स्कंध है अक्रूर जी की व्रज यात्रा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेमयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए वे इस प्रकार सोचने लगे मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा मैं बड़ा विषयी हूँ ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है ठीक वैसे ही जैसे शुद्ध कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन परंतु नहीं मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है अवश्य आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं अहो कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा जिनके नख की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं भगवान के वे ही चरण कमल गौ को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में हैं। हैं, वे ही वंदित गोपियों के वक्षस्थल पर दगे ही केसर से रंग जाते हैं। चिन्हित हो जाते हैं मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल है तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है ठों पर मंद मंद मुस्कान प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रतनारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के के परम श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा क्योंकि हरिन मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं वे संपूर्ण लावण्य के धाम है सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं, आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा अवश्य होगा आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेदभ्रम अज्ञान से ही दूर से ही रहता है वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रूविलास मात्र से प्राण इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है शोभा का संचार हो जाता है सारी अपवित्रताएं धूल कर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म है वे ही भगवान स्वयं यदवंश में अवतीर्ण हुए हैं किस लिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज व्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं उनका यश कितना पवित्र है अहो देवता लोग भी उस सम्पूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं हाँ तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे-अच्छे शकुन दिख रहे हैं जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा उनके चरण पकड़ लूंगा ओह उनके चरण कितने दुर्लभ हैं बड़े बड़े योगी यति आत्मसाक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लोट लगाऊंगा उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा मेरे अहोभाग्य जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना करकमल मेरे सिर पर रख देंगे उनके वे करकमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा कर उनके शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं करकमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया भगवान के उन्हीं करकमलों ने जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज ब्रजयोतियों की सारी थकान मिटा दी थी मैं कंस का दूत हूं, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूं। कहीं वे मुझे अपना शत्रु न समझ बैठे राम राम वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते क्योंकि वे निर्विकार हैं सम हैं अच्युत हैं सारे विश्व के साक्षी हैं सर्वज्ञ हैं वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतकरण की एक एक चेष्टा को अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं तब मेरी शंका व्यर्थ है अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा वे मुस्कुराते हुए दया भर स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा।